श्री श्री चैतन्य चेतावली श्री अद्वैताचार्य जी की पहेली एकतावा ने वलोकेंसा धर्म पर भक्ति योगो भगवती त्रहणाधि भी श्रीमद्भागवत इस मनुष्य लोक में मनुष्य के शरीर धारण करने का केवल इतना ही प्रयोजन है कि वह भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति करे और उनके सुमधुर नामों का सदा अपने जीवा से उच्चारण करता रहे मात्र भक्त श्री गौरांग उन्मादावस्था में भी अपने स्नेह स्नेहमयी जननी को एकदम नहीं भूले थे जब वे अंतर दशा से कभी कभी बाह्य दशा में आ जाते तो अपने प्रिय भक्तों की ओर प्रेम प्रेममयी माता की कुशल क्षेम पूछते और उनके समाचार जानने के निमित्त जगदानंद जी की प्रतिवर्ष गौड़ भेजते थे जगदानंद जी गौड़ में जाकर सभी भक्तों से मिलते उनसे प्रभु की सभी बातें कहते उनकी दशा बताते और सभी का कुशल छेम लेकर लौट जाते सची माता के लिए प्रभु प्रतिवर्ष जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजते और भांति भांति के आश्वासनों द्वारा माता को प्रेम संदेश पठाते प्रभु के संदेश को कविराज गोस्वामी के शब्दों में सुनिए तो मारेवा छाड़ियामी किरणु संन्यास बाउल भैया आमी कहलो धर्मनास ऐ अपराध तुम ना लही आमार तोमार अधीन आमी पुत्र थे तोमार नीलाछले आछे आमी तोमार आज्ञा थे जावत जीवतावत आमी नरिव छाड़ी थे अर्थात हे माता मैंने तुम्हारी सेवा छोड़कर पागल होकर संन्यास धारण कर लिया है यह मैंने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है मेरे इस अपराध को तुम चित्त में मत लाना मैं अब भी तुम्हारे अधीन ही हूँ निमाई अब भी तुम्हारा पुराना ही पुत्र है नीलाचल में मैं तुम्हारी ही आज्ञा से रह रहा हूँ और जब तक जीवूँगा तब तक नीलाचल को नहीं छोड़ूँगा इस प्रकार प्रतिवर्ष प्रेम संदेश और प्रसाद भेजते एक बार जगदानंद पंडित प्रभु की आज्ञा से नवद्वीप गए वहां जाकर उन्होंने शची माता को प्रसाद दिया प्रभु का कुशल समाचार बताया और उनका प्रेम संदेश भी कर सुनाया निमाई को ही सर्वस्व समझने वाली माँ अपने प्यारे पुत्र की ऐसी दयनीय दशा सुनकर फूट फूट कर रोने लगी उसके अति शरीर में अब अधिक दिनों तक जीवित रहने की सामर्थ्य नहीं रही थी जो कुछ थोड़ी बहुत सामर्थ्य थी भी सो निमाई की ऐसी भयंकर दशा सुनकर उनके शोक के कारण विलीन हो गई माता अब अपने जीवन से निराश हो बैठी निमाई का चंद्रवदन अब जीवन में फिर देखने को न मिल सकेगा इस बात से माता की निराशा और बढ़ गई वह अब इस विस्मय जीवन भार को बहुत दिनों तक ढोते रहने में असमर्थ ही हो गई माता ने पुत्र को रोते रोते आशीर्वाद पठाया और जगदानंद जी को प्रेम विदा किया जगदानंद जी वहाँ से अनन्य भक्तों के अन्यान्य भक्तों के यहाँ होते हुए श्री अद्वैताचार्य जी के घर गए आचार्य ने उनका अत्यधिक स्वागत सत्कार किया और प्रभु के सभी समाचार पूछे आचार्य का शरीर भी अब अभुत वृद्ध हो गया था उनकी अवस्था नब्बे से ऊपर पहुँच गई थी खाल लटक गई थी अब वे घर से बाहर बहुत ही कम निकलते थे जगदानंद को देखकर कर मानो फिर उनके शरीर में नौ यौवन का संचार हो गया और वे एक एक करके सभी विरक्त भक्तों का समाचार पूछने लगे जगदानंद जी दो चार दिन आचार्य के यहाँ रहे अब उन्होंने प्रभु के पास जाने के लिए अत्यधिक आग्रह किया तब आचार्य ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी और प्रभु के लिए एक पहेलीयुक्त पत्र भी लिख कर दिया जगदानंद जी उस पत्र को लेकर प्रभु के पास पहुँचे महाप्रभु जब बाह्य दशा में आए तब उन्होंने सभी भक्तों के कुशल समाचार पूछे जगदानंद जी ने सबका कुशल क्षेम बताकर अंत में अद्वैताचार्य की वह पहेली वाली पत्री दे दी प्रभु के आज्ञा से वह सुनने लग सुनाने लगे प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम कर लेने के अनंतर उसमें यह पहेली थी बाउल के कही है लोक हिल बाउल बाहुल के कहे बाटे ना बिकाए चाहुल बाहुल के कहे काजे हिक आहुल बाहुल के कही यहाँ कहिया छे बाहुल श्री चैतन्य प्राणियों के जीवन के आधार चावल रूपी हरिनाम के व्यापारी हैं अद्वैताचार उनके प्रधान आढ़तिया हैं जैसा ही पागल व्यापारी है वैसा ही पागल आढ़तिया भी है और पागलों का सा ही पूर्ण पत्र भी पठाया है पागलों के सिवा इसके मर्म को कोई समझ ही क्या सकता है पागल आड़तिया कहता है उस बावले व्यापारी से कहना सब लोगों के कोठी कुठिला हरिनाम रूपी चावलों से भर गए अब इस बाज़ार में इस सस्ते माल की बिक्री नहीं रही अब यह व्यापार साधारण हो गया तुम जैसे उत्तम श्रेणी के व्यापारी के योग्य अब यह व्यापार नहीं है इसलिए अब इस हाट को बंद कर दो बावले व्यापारी को बावले आरतिया ने यह संदेश भिजवाया है सभी समीप में बैठे हुए भक्त इस विचित्र पहली को सुनकर हंसने लगे महाप्रभु मन ही मन इसका मर्म समझकर कुछ मंद मंद मुस्कुराए और जैसी उनकी आज्ञा इतना कहकर चुप हो गए प्रभु के बाहरी प्राण श्री स्वरूप गोस्वामी को प्रभु की मुस्कराहट में कुछ विचित्रता प्रतीत हुई इसलिए दीनता के साथ पूछने लगे प्रभु मैं इस विचित्र पहेली का अर्थ समझना चाहता हूँ आचार्य अद्वैत राय ने यह कैसी अनोखी पहेली भेजी है आप इस प्रकार इसे सुनकर क्यों मुस्कराये प्रभु ने धीरे धीरे गंभीरता के स्वर में कहा अद्वैताचार्य कोई साधारण आचार्य तो है ही नहीं वे नाम के ही आचार्य नहीं हैं किंतु आचार्य पने के सभी कार्य भली भांति जानते हैं उन्हें शास्त्रीय विधि के अनुसार पूजा पाठ करने की सभी विधि मालूम है पूजा में पहले तो बड़े सत्कार के साथ देवताओं को बुलाया जाता है फिर उनके षोरशोपचार रीति से विधिवत पूजा की जाती है स्थान पधराया जाता है जिस मांगलिक कार्य के निमित्त उनका आह्वान किया जाता है और वह कार्य जब समाप्त हो जाता है तब देवताओं से हाथ जोड़कर कहते हैं गच्छ गच्छ परम स्थानम अर्थात अब अपने परम स्थान को पधारिए। संभवतः यही उनका अभिप्राय हो वे ज्ञानी पंडित हैं उनके अर्थ को ठीक ठीक समझ ही कौन सकता है इस बात को सुनकर स्वरूप गोस्वामी कुछ अन्य मनस्क से हो गए सभी को पता चल गया कि महाप्रभु अब शीघ्र ही लीला सम्मरण करेंगे इस बात के स्मरण से सभी का हृदय फटने सा लगा उसी दिन से प्रभु की उन्मादावस्था और भी अधिक बढ़ गई वे रात दिन उसी अंतर दशा में निमग्न रहने लगे प्रतिक्षण उनकी दशा लोक बाह्य सी हो ही बनी रहती थी, थी। कविराज गोस्वामी के शब्दों में सुनिए स्तंभ काप प्रस्वेदय वर्ण अश्रुव भेद देह हैुल हासे कांधे नाचे गाय उठ याये छड़े भू में पढ़ या मुरछते शरीर सन्न पड़ जाता है कपकपी छूटने लगती है शरीर से पसीना बहने लगता है मुख मलान हो जाता है आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है गला भर जाता है शब्द ठीक ठीक उच्चारण नहीं होते देह रोमांचित हो जाती है हँसते हैं जोरों से रुदन करते हैं नाचते हैं गाते हैं उठ उठ कर इधर उधर भागने लगते हैं क्षण भर में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं प्यारे पगले दयालु चैतन्य क्या इस पागलपन में हमारा कुछ भी साझा नहीं है हे दीन वसल इस पागलपन में से यतकिंचित भी हमें मिल जाए तो यह सारहीन जीवन सार्थक बन जाए मेरे गौर उस मादक मदिरा का एक प्याला मुझको भी क्यों नहीं पिला देता हे मेरे पागल शिरोमणि तेरे चरणों में मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ